सूर्यास्त के समय जैसे कोई फूल अपनी पखड़ियों को बंद कर ले संयम ऐसा नहीं है वरन सूर्योदय के समय जैसे कोई कली अपनी पखड़ियों को खोल ले संयम ऐसा है संयम मृत्यु के भय में सिकुड़ गए चित्त की रुगण दशा नहीं है संयम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 आदमी को विक्षिप्तता की तरफ ले जाने लगता है आदमी ऐसा लगता है कि उसके ही भीतर उसका दुश्मन खड़ा है वही है वो आधा अपने को बांट लिया है अपनी छाया से लड़ने जैसा पागलपन है। नहीं महावीर इतना गहरा जानते हैं कि सिज़ोफ्रेनिक खंडित व्यक्तित्व की तरफ वे सलाह नहीं दे सकते वे सलाह देंगे अखंड व्यक्तित्व की तरफ इंटीग्रेटेड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 तो यही आवाज बाहर की बंद हो जाएगी और भीतर जैसे झिंगुर बोल रहे हो वैसा सन्नाटा भीतर गूंजने लगेगा यह पहली प्रतिति है भीतर की आवाज की और इसकी प्रतिति जैसे ही होगी वैसे ही बाहर की आवाजें कम रसपूर्ण मालूम पड़ने लगेंगी ये भीतर का संगीत आपके रस को पकड़ना शुरू हो जाएगा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 अंतरात्मा वो आत्मा है जो अब इंद्रियों का भीतर की तरह उपयोग कर रही है और तीसरे को महावीर कहते हैं परमात्मा परमात्मा वो आत्मा है जिसका बाहर और भीतर मिट गया है जिसको ना अब कुछ बाहर है अब ना कुछ भीतर है जो ना बाहर जा रही है ना भीतर आ रही है जो बाहर जा रही है वो बहर आत्मा है जो भीतर आ रही है वह अंतरात्मा है जो अब कहीं नहीं जा रही जहां है वही है स्वभाव में प्रतिष्ठित वह परमात्मा है इंद्रियों का एक बहिर रूप है वे हमें पदार्थ से जोड़ती हैं। जिस जगह वे हमें पदार्थ से जोड़ती हैं उस जगह जो रूप उनका प्रकट होता है वो अति स्थूल है लेकिन वही इंद्रियां हमें स्वयं से भी जोड़े हुए हैं क्योंकि वही चीज समझ लें कि मेरा हाथ है मैं अपने हाथ को बढ़ा के आपके हाथ को अपने हाथ में ले लू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 जैसे मनोशक्ति का जगत ये जो भीतर हमारा अत रूप है संयम वैसे वैसे बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम अपने अतिय रूप को अनुभव करते चले जाते तो किसी भी इंद्री को पकड़ के अत रूप को अनुभव करना शुरू करें चकित हो जाएंगे पिछले दस वर्ष पहले 1961 में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 कि हाथ आंख से भी ज्यादा ग्रहणशील होकर अध्ययन कर रहे हैं अगर लिखे हुए कागज पर ब्रेल में नहीं अंधों की भाषा में नहीं आपकी भाषा में लिखे हुए कागज पर वह हाथ फेरती है तो पढ़ लेती है आपके लिखे हुए कागज पर कपड़ा ढांक दिया गया उस कपड़े पर हाथ रखती तो पढ़ लेती है लोहे की चादर ढांकती गई उस चादर पर हाथ फेरती तो पढ़ लेती है तो ये तो आंख भी नहीं कर पाती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 तो आप किताब बंद कर देंगे किताब एकदम फीकी हो गई कथा वही लेकिन अब अब ज्यादा जीवंत मीडिया आपके सामने बहुत दिन तक किताब चलेगी नहीं बहुत दिन तक किताब नहीं चलेगी किताब खो जाएगी टेलीविजन और सिनेमा उसको पी जाएगा जो भी शिक्षा टेलीविजन से दी जा सकती है वो किताब से आगे नहीं दी जा सकेगी उसका कोई अर्थ नहीं रह गया